भगवान तावते किंग के वचन है अध्याय छोटा आदर्श राज्य छोटी आबादी वाला छोटा सा देश हो जहां जिनसों की पूर्ति दस या सौगुनी है उससे ज्यादा जितना वे खर्च कर सकते हैं लोग अपने जीवन को मूल्य दें और दूर दूर प्रवजन न करें वहां नाव और गाड़ियां तो हों लेकिन उन पर चढ़ने वाले न हो वहाँ कवच और शस्त्र तो हों, लेकिन उन्हें प्रदर्शित करने का अवसर न हो गिनती के लिए लोग फिर से रस्सी में गांठें बांधना शुरू करें वे अपने भोजन में रस लें, अपनी पोशाक सुंदर बनाएं, अपने घरों से संतुष्ट रहें, अपने रीत रिवाज का मजा लें। पास पड़ोस के गांव एक दूसरे की नजर में हों, ताकि वे एक दूसरे के कुत्तों का भोंकना और मुर्गो की बांग सुन सके और लोग अपने अंतिम दिनों तक भी अपने देश से बाहर न गए हों चैप्टर ए स्मॉल इथियोपिया लेट देर बी अ स्मॉल कंट्री विद अ स्मॉल पॉपुलेशन वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स आर टेन फोल्ड और हंड्रेड फोल्ड मोर देन दे कैन यूज लेट द पीपल वैल्यू देयर लाइफ्स एंड नॉट माइग्रेट फार दो देयर बी बोर्ड्स एंड कैरेजेस नन बी देयर टू राइड दम Though there be armor and weapons no occasion to display them let the people again tie ropes for reckoning let them enjoy their food beautify their clothing be satisfied with their homes delight in their customs the neighboring settlements overlook one another so that they can hear the barking of dogs and crowing of cocks of their neighbors and the people till the end of their days शेल नेवर है भगवान हमें इनका अभिप्राय बताने की अनुकंपा करें अल्लाह से आदर्शवादी नहीं है यही उसका आदर्श इस मूलभूत बात को पहले समझ ली आदर्शवादी का अर्थ है जिसमें जीवन की सहजता और निष्कर्ष के पार जीवन की सहजता और निसर्ग से ऊपर जीवन की सहजता और निसर्ग के विपरीत कोई आदर्श नियत किया है जो मनुष्य से कहता है तुम्हें ऐसा होना चाहिए जो मनुष्य को जैसा वो है वैसा स्वीकार नहीं करता जो मनुष्य के जीवन में एक द्वंद्व पैदा करता है तुम जैसे हो निंदित तुम्हें कुछ और होना चाहिए तभी तुम स्वीकार योग्य हो सकोगे आदर्श का अर्थ है मनुष्य के जीवन में एक कलह का सूत्र आदर्श का अर्थ है मनुष्य की प्रकृति की गहन निंदा और कहीं दूर आकाश में ऐसी प्रतिमा का निर्माण जैसा मनुष्य को होना चाहिए लाओ से आदर्शवाद नहीं लाओ से मनुष्य के निसर्ग को उसकी परिपूर्णता में स्वीकार करता है वो तुमसे नहीं कहता कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए वो तुमसे कहता है ये होने की दौड़ छोड़ो जब तक तुम अपने से भिन्न कुछ होना चाहोगे तब तक तुम मुसीबत में रहोगे तुम तो वही हो जाओ जो तुम हो दौड़ो नहीं अपने को स्वीकार करो निसर्ग ही परम निष्पत्ति उसके पार कुछ भी नहीं उसके पार मनुष्य के मन की अंधी दौड़ है और कल्पनाए और सपनों के इंद्रधनुष जिन्हें न कभी कोई पूरा कर पाया है क्योंकि वे पूरे किए ही नहीं जा सकते और न कभी कोई पूरा कर सकेगा क्योंकि उनका स्वभाव ही असंभव पर निर्भर है आदर्श ही क्या अगर असंभव न हो आदर्श का प्राण ही उसका असंभव होना है और वही उसकी अपील है आकर्षण में क्योंकि अहंकारी आदर्श में इसलिए उत्सुक होता है कि वह असंभव है वो गौरी शंकर जैसा है जिस जिसपे चढ़ना करीब करीब होगा नहीं और गौरी शंकर पर तो, तो कोई चढ़ भी जाए आदर्श पर कोई कभी नहीं चढ़ पाता तुम जितने उसके करीब पहुंचते हो उतने ही तुम्हारा अहंकार आदर्श को ऊंचा उठाने लगता है इसलिए तुम कभी करीब नहीं पहुंचते तुम में और तुम्हारे आदर्श में सदा उतनी ही दूरी रहती है जितनी पहले थी अंतिम दिन भी उतनी ही दूरी रहती आदर्शवादी अपने को ही काटता है तोड़ता है किसी प्रतिमा के अनुसार जो उसकी कल्पना ने तय किया है ऐसे वो भग्न होता है भ्रष्ट होता है ऐसे धीरे धीरे वो प्रतिमा तो कभी निर्मित नहीं होती जो उसके सपनों ने संजोई थी लेकिन जो प्रतिमा प्रकृति ने उसे दी थी वो जरूर खंडित और खंडर हो जाती तुम परमात्मा तो नहीं बन पाते आदमी भी खो जाती तुम जो होना चाहते थे वो तो नहीं होना खो पाते तुम जो थे वो भी खो जाता है। विषाद के सिवा हाथ हाँग में कुछ भी लगता नहीं सभी आदर्शवादी दुखी मरते क्योंकि असफल मरते तो आदर्शवादियों का जीवन ठीक से समझने की कोशिश करो तो तुम उनसे ज्यादा तनावग्रस्त आदमी न पाओगे वे जीवन की हर छोटी सी चीज को समस्या बना लेते हैं। जीवन को जीने की कला भूल ही जाते हैं। वे जीवन के साथ शत्रुता का व्यवहार करते हैं, मित्रता का नहीं ऐसा हुआ की के आश्रम में मेहमान था। पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे आमंत्रित कर लिया जो युक्ति मेरे भोजन और मेरी देख के लिए तय की गई थी आश्रमवास में वो मुझे अति उदास दिखाई पड़ी मुर्दा मुर्दा मालूम हुई तो दूसरे तीसरे दिन मैंने उससे पूछा कि तू इतने उदास हो तो रोने लगी जैसे किसी ने उसका घाव छेड़ दिया उसने अपनी पूरी कहानी मुझे कही उसने मुझे कहा कि मैं बड़ी पापनी मुझसे बड़ा अपराधी और कोई नहीं। और अपने ही पाप में दबी में मर रही पूछा कि क्या तूने बात किया होगा अभी तेरी कोई इतनी उम्र भी नहीं कि बहुत पाप तू कर सके तुम तो सहे उसने कहा कि मैं इस आंदोलन में सम्मिलित हुई भूदान के तो विनवा ने मुझे ब्रह्मचर्य का व्रत दिलवा दिया वो मैं संभाल ना पाई और एक युवक के प्रेम में पड़ गई वो युवक भी ब्रह्मचरी का व्रत ले लिया तो प्रेम हमें पाप जैसा लगने लगा क्योंकि प्रेम के कारण ही तो ब्रह्मचर्य का व्रत टूट रहा है आत्मज्ञानी भर गई अपराध तो विनोवा के सामने हम दोनों ने प्रार्थना की क्या तो आप ही कुछ उपाय बताएं हम बहुत मुश्किल में पड़ गए ना हम प्रेम छोड़ सकते और ही हमारी तैयारी है कि हम व्रत को तोड़ दें तो क्योंकि वो तो जीवन भर के लिए दुख हो जाए तो हम मतधार में उलझ गए विनो हुआ पहले तो नाराज हुए क्योंकि व्रत को तोड़ने की बात ही साधु को बुरी लगती है लेकिन कोई उपाय ना देख कर उन्होंने कहा ऐसा करो तो तुम तो दोनों विवाह कर लो युवक युवती प्रसन्न हुए उनका विवाह भी हो गया वो से आशीर्वाद लेने गए उन्होंने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देते समय कहा कि अब तुम ऐसा करो तुम्हारा विवाह भी हो गया अब तुम दोनों आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लो भीड़ कल करतल ध्वनि बड़ी सभा थी विनोवा का प्रवाह वाणी का व्यक्तित्व का प्रभाव मन तो उनके सब्साए की तो फिर वही झंझट खड़ी हुई लेकिन अहंकार जाकर और इतनी भीड़ के सामने कैसे इंकार करो कि हम ब्रह्मचरी का व्रत लेने को तैयार नहीं अहंकार ने सिर उठाया प्रेम को दबा दिया निसर्ग को दबा दिया क्षण के प्रभाव में और इतने लोगों की नजरें अहंकार को बढ़ाने में बड़ा काम करती फिर तो लोग क्या कहेंगे कि जो लोगों ने कहा और हमारे व्रत ना ले सके दोनों ने व्रत ले दिया अब और भयंकर संघर्ष शुरू हुआ अब पति पत्नी हो गए अब तो दूर दूर थे अब एक मकान में हो गए और अभी चौबीस घंटी निसर्ग से कलह की स्थिति बन गई तो शिवसे ने कहा कि हम रात होते थे तो युवक दूसरे कमरे में मैं दूसरे कमरे में वो ताला लगा देता और चाबी खिड़की से मेरे कमरे में फेंक देता कि कहीं रात किसी अचेतन प्रवाह में किसी वृत्ति के वेग में कहीं व्रत न टूट जाए हो सकेंगे शांत हो सकेंगे नहीं बढ़ती गई युवती को के फिट आने लग गए और युवक इसको और न सह सका इस अवस्था को तो पद यात्रा पर निकल गया जब मैं गया तो पति मौजूद न था फिर भी वो युवती ये नहीं समझ पा रही है कि भूल कहीं बिनो बाकी कहीं साधु पुरुष भूल करते वो तो सदा तुम्हें ऊंचाई उठाने में लगे रहते भूल है तो तुम्हारी ही है तो आत्मज्ञानी से भरी जा रही है और अनेक बार सोचती कि क्या कर लू क्योंकि कहीं व्रत न टूट जाए उससे तो बेहतर खुद ही मिट जाना है ये युवती शांति को ध्यान को समाधि को उपलब्ध हो सकेगी इस युति के तो जीवन की साधारण स्वाभाविकता ही नष्ट हो गई अब तो इसके लिए कोई द्वार न रहा यह सिर्फ ग्लानी से भरेगी सड़ेगी इसमें आत्मा का जन्म होगा इसका तो शरीर भी मर गया निसर्ग के विपरीत ले जाने वाले दुश्मन है और अगर कहीं कोई परमात्मा है तो निसर्ग के साथ बहकर ही उपलब्ध होता है विपरीत चल के नहीं अगर कहूं कोई ब्रह्मचरी है तो वासना की समझ से ही उसका फूल खिलता है वासना से लड़के नहीं आदर्शवादी का अर्थ है जो तुम्हें तुम्हारी प्रकृति के खिलाफ संघर्ष में उतरवा दे एक बार तुम फंस गए तो उस जाल के बाहर आना करीब करीब मुश्किल है क्योंकि जाल ऐसा है कि तुम्हें खुद भी लगेगा कि बात तो बिल्कुल ठीक है ब्रह्मचरी में क्या भूल है ब्रह्मचरी से सुंदर और क्या वासना से ज्यादा दूषित और क्या वासना तो गंदगी है अब ब्रह्मचरी तो फूल है लेकिन तुम्हें पता कमल कीचड़ में खिलता है माना कि की वासना कीचड़ है लेकिन कमल कीचड़ के खिलाफ नहीं खिल सकता और माना कि ब्रह्मचरी कमल है लेकिन कमल कीचड़ से ही उपजता है कमल कीचड़ का ही रूपांतरण कमल कीचड़ ही से अपने परिपूर्ण नैसर्गिक अवस्था में है। खिल गया कीचड़ में जो छिपा था वो प्रकट हो गया आदर्शवादी कीचड़ और कमल को लड़ाता है और जैसे ही लड़ाई शुरू हो जाती तुम कीचड़ ही रह जाते हो कमल फिर पैदा ही नहीं होगा क्योंकि कमल तो कीचड़ का ही प्रवाह है कमल तो कीचड़ से ही आता है कीचड़ और कमल के बीच कोई दुश्मनी नहीं है बड़ी गहन दोस्ती वासना से ही खिलता है ब्रह्मचरी का कमल करुणा से ही करुणा का कमल आता है क्रोध से ही त्याग भोग का सार है प्रचित कहते हैं तेन तक तेन भूजिता उन्होंने ही त्यागा जिन्होंने भोगा भोगोगे ही नहीं त्यागे कैसे भोग को ही न जाना त्याग को तुम जानोगे कैसे त्याग तो बहुत दूर है भोग तो मार्ग है त्याग मंजिल है मार्ग का ही त्याग कर दिया मंजिल कैसे मिलेगी तो दुनिया में दो तरह के लोग हैं और बड़ी समझदारी की जरूरत है चुनाव करने की अन्यथा तुम किसी न किसी जाल में उलझी जाओगे एक तरह के लोग हैं जिनको हम कहें आदर्शवादी आइडियलिस्ट उसमें दुनिया में जितने सौ प्रसिद्ध लोग हैं उसमें निन्यानवे आ जाते हैं निन्यानवे महापुरुष आदर्शवादी उन्होंने नर्क बना दिया पृथ्वी को उनके ही पौध पर चल के तो, तो तुम भटके हो लेकिन गणित ऐसा है कि तुम्हें ये कभी समझ में ना आएगा कि महात्मा ने डुबाया। तुम्हें यही समझ में आएगा कि तुम खुद ही डूबे क्योंकि तुमने महात्मा की मानी ना महात्मा की मान के ही डूबे हो तुम लेकिन अपने भीतर तर्क कहेगा कि अगर मान लेते और ब्रह्मचरी को उपलब्ध हो जाते तो क्यों डूबते डूबे इसलिए कि तुम माने नहीं अभी बड़ा जटिल जाल है जटिल इसलिए है कि तुम्हारा मन कहेगा कि जो महात्मा ने कहा था वो कर लेते और फिर न पहुंचते तब महात्मा का दोस्त था तुम पूरा किए ही नहीं तो पहुंचोगे कैसे और महात्मा ने जो कहा था वो ऐसा था कि वो पूरा किया ही नहीं जा सकता इसलिए जाल भयंकर है महात्मा ने कहा था प्रकृति से लड़ो तुम प्रकृति के पुतले हो लड़ोगे कैसे रो रो प्रकृति का है धड़कन धड़कन प्रकृति की श्वास प्रकृति की जिस ऊर्जा से तुम लड़ने चले हो वो भी प्रकृति की प्रकृति में ही छिपा है परमात्मा परमात्मा कोई प्रकृति का शत्रु नहीं प्रकृति में ही छिपा है प्रकृति का ही गहनतम रूप है अगर प्रकृति मंदिर से तो परमात्मा विराजमान प्रतिमा उस मंदिर में ही असंभव को जब तुम करने में लग जाओगे तो कठिन जान पैदा होगा वो कठिन जान ये कि असंभव पूरा ना होगा और जब पूरा ना होगा तब तुम कैसे कह सकोगे कि जो बताया गया था वो गलत था तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि पूरा न कर पाया ये मेरी कमजोरी है तब तुम आत्म आत्मज्लानी से भरोगे तब तुम निंदा से भरोगे तब तुम स्वयं को गृणा करने लगोगे स्वयं को ऐसा देखोगे जिसे पाप की खान बड़े मजे की बात है महात्मा तुम्हें आत्मा तो नहीं दे पाते तुम्हारी आत्मा को कलुषित कर देते हैं मैं उन्हें महात्मा नहीं कहता मेरे तो महात्मा की परिभाषा यही है कि जिसके पास तुम्हें आत्मा उपलब्ध हो लाओ से मेरे अर्थों में महात्मा है सौ में कभी एक महापुरुष लाओ से जैसा होता है जो प्रकृति को स्वीकार करता है और उसी गहन स्वीकार में से सूत्र को खोज लेता है जिसके सहारे तुम धीरे दीर धीरे बिना किसी असंभव प्रक्रिया में उतरे मंजिल को उपलब्ध हो जाते हो और गुरु तो वही है जो तुम्हें ऐसा मार्ग दे दे जो सुगमता और सहजता जीवन के परम निष्कर्ष को निकट ले आए। तुम तो बहुत चकित होगे, क्योंकि लाओस से जो आदर्श बता रहा है वो तुम्हें आदर्श जैसे ही ना लगेंगे लाओस से ब्रह्मचर्य की बात ही नहीं करता क्योंकि लाओस से जानता है अगर तुमने सहजता सीख ली और सहजता से काम वासना को जी लिया तो ब्रह्मचरी अपने से पैदा हो जाएगा तो उसकी चर्चा की कोई जरूरत नहीं ब्रह्मचरी की चर्चा तो वहां चलती है जहां वो पैदा नहीं हो पाता वहां ब्रह्मचरी का बड़ा गुणगान चलता है बड़ी स्तुति चलती है। वो स्तुति इसलिए चल रही है वो धुआं है जिसकी भीतर बदी हुई पड़ी और जीवन भर लोग संघर्ष करते हैं कुछ भी तो उपलब्ध नहीं कर पाते फिर भी तुम नहीं जागते महात्मा गांधी ने जीवन भर ब्रह्मचर्य के लिए चेष्टा की अंत तक उपलब्ध नहीं कर पाए फिर भी तुम नहीं जागते और महात्मा गांधी नहीं कर पाए तो तुम सोचते हो तुम कर लोगे तुम्हें यह ख्याल ही नहीं आता है कि महात्मा गांधी जितना श्रम तुम कर सकोगे अथक श्रम किया उनके श्रम में कोई जरा भी कमी नहीं लेकिन श्रम करने से ही थोड़ी मंजिल पास आ जाती है दिशा भी तो ठीक होनी चाहिए तुम कितना ही दौड़ो दौड़ने से थोड़ी मंजिल पे पहुंच जाओगे कभी कभी धीमे चलने वाला भी मंजिल पहुंच सकता है अगर दिशा ठीक हो और दौड़ने वाला भटक जाए अगर दिशा गलत हो सच तो यह है दिशा गलत हो तब तो धीमे चलना ठीक है दौड़ने से तो बहुत दूर निकल जाओगे गलत हो तब तो बैठे रहना ही बेहतर है। जल्दी मत करना दौड़ने की क्योंकि नहीं तो वापिस लौटने का फिर श्रम उठाना पड़ेगा महात्मा गांधी ने बड़ा श्रम किया अगर उनके श्रम पर ध्यान दो तो वे स्थान उठी है बहुत कम लोगों ने की लेकिन उस श्रम के कारण कुछ उपलब्ध नहीं हुआ गांधी आदमी ईमानदार थे तुम्हारे हजारों महात्मा उतने ईमानदार भी नहीं क्योंकि गांधी को जो उपलब्ध नहीं हुआ उन्होंने स्वीकार भी किया कि उपलब्ध नहीं हुआ तुम्हारे हजारों महात्मा स्वीकार भी नहीं करते वो तो कहे चले जाते हैं उन्हें उपलब्ध हो गया जो उन्हें उपलब्ध नहीं हुआ है वो उसकी घोषणा करते रहते हैं उन्होंने पा लिया जो उन्होंने बिल्कुल नहीं पाया जिसकी गंध भी उन्हें नहीं मिली गांधी ईमानदार लेकिन गलत है कोई ईमानदारी से ही तो ठीक नहीं हो जाता ईमानदारी ठीक है अपने आप में इसलिए मुझे आशा है कि अगले जन्म में गांधी रास्ते को पकड़ लेंगे क्योंकि ईमानदारी का एक सूत्र उनके हाथ में तुम्हारे महात्माओं को तो अन, अनेक जन्मों तक भटकना पड़ेगा उनके पास ईमानदारी तो का सूत्र भी नहीं गांधी ने स्वीकार किया कि सत्तर साल की उम्र में भी उनको स्वप्न दोस्त हो जाता है हो ही जाएगा इसमें कसूर वासना का नहीं इसमें कसूर गांधी का वासना के खिलाफ लड़ने का है तुम जिस चीज से लड़ोगे वही तुम्हारे सपनों को घेर लेगी तुम जिस चीज से दिन भर जूझोगे तो दिन भर तो तुम जूझ सकते हो क्योंकि चेतन मन काम करता है लेकिन रात चेतन मन सो जाएगा जिसने व्रत लिया संकल्प किया वो मन तो सो जाएगा रात तो दूसरा मन जगेगा जिसे तुम्हारे व्रत का कोई पता ही नहीं रात तो नैसर्गिक मन जगेगा सांस्कृतिक सामाजिक सभ्यता का दिया हुआ मन तो थक गया दिन भर में वो सो जाएगा वो तो बहुत छोटा सा है दसवा हिस्सा है तुम्हारे मन का वो जल्दी थक जाता दिन भर के काम में व्यवसाय में रुक जाता रात तो तुम्हारा जो नौ गुना मन है प्रकृति का वो जागेगा उसको पता ही नहीं कि तुम महात्मा हो उसको पता ही नहीं कि तुमने ब्रह्मचरी का संकल्प ले लिया उसने ये खबर ही नहीं सुनी तुम्हारे चेतन मन और अचेतन मन के बीच बड़ा फासला है खबर तक नहीं पहुंचती संवाद का साधन भी नहीं और तुम्हें पता भी नहीं कि तुम कैसे खबर पहुंचाओ लड़ाई भी कोई संवाद की व्यवस्था है खबर पहुंचाने का मतलब होता है कि चेतन और अचेतन करीब आएं। लड़ाई से तो दूरी बढ़ती जाती है। जिससे भी तुम लड़ोगे उससे दूरी बढ़ जाती है। दुश्मन से कहीं निकटता हो सकती है। तो गांधी के चेतन अचेतन मन में जितना फासला है उतना तुम्हारे चेतन अचेतन मन में भी नहीं भारी फासला है उन्होंने तो अचेतन को बिल्कुल दूर फेंक दिया है। जैसे उससे तो कुछ लेना देना नहीं उससे तो घबराहट दुश्मनी उसी से तो लड़ाई है उसी के कारण तो बार बार कामवासना मन को पकड़ती है न महात्मा तो तो होने का पता है न सभ्यता संस्कृति का कोई पता है ये तो नैसर्गिक मन है ये तो वैसा ही जैसा पशुओं का है साधारण आदमियों का है पक्षियों का है इस नैसर्गिक मन की वासना तो अछू की अदम में है वो उठेगी सपने बनाएगी जिसे तुम जीवन में जागते में नहीं भोग पाए अचेतन मन उसे निद्रा में सपने बना के भोग लेगा स्वप्न रोष स्वाभाविक तुम्हारे सौ में से निन्यानबे महात्मा स्वप्न रोष से पीड़ित होंगे ले लेकिन कौन कहे और कह के कौन झंझट ले वो राजी भी नहीं होंगे लेकिन गांधी ईमानदार है उन्होंने स्वीकार कर लिया इस स्वीकृति में ही उनके अगले जन्मों की संभावना है कि वो रूपांतरित हो जाएं। लेकिन गांधी के पीछे बहुत से अनुयायी पैदा हो जाएंगे ये अनुयायी बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे, और ये अनुयायी ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जिसको कि करीब करीब विक्षिप्ता कहा जा सके अब गांधी कहते हैं अस्वाद व्रत है स्वाद मत लो तुम्हें भी बात जमती है कि क्या भोजन में स्वाद ले रहे रखा क्या है भोजन निंदा के स्वर बड़ा तर्क रखते हैं अपने पीछे क्या रखा है भोजन कोई भी निंदा कर सकता है भोजन की और तुम्हें भी निंदा जमती है क्योंकि तुम कभी ज्यादा खा जाते हो कभी पेट में तकलीफ होती है वजन बढ़ता जाता है चर्बी बढ़ती जाती बीमारियां आती तुम्हें भी लगता है कि ज्यादा भोजन करके तुम दुखी तो पा रहे और इतनी बार तो भोजन कर लिया कुछ मिला तो है नहीं स्वाद में रखा भी क्या है जरा सा जीत पर स्पर्श हुआ स्वाद खो गया और जिंदगी भर तो यही दौर रहे हो अस्वाद व्रत स्वाद मत लो, बिना स्वाद के भोजन करो अब बड़ी मुश्किल में पड़ोगे ये होगा कैसे बिना स्वाद के भोजन कैसे करोगे और जितना भोजन में बिना स्वाद के करने की कोशिश करोगे तुम पाओगे स्वाद की आकांक्षा उतनी ही प्रगाढ़ होती जाती है गांधी अपने भोजन को बिगाड़ने के लिए नीम की चटनी सांस में रख लेते अब नीम की भी कोई चटनी होती लेकिन अस्वाद जिसने व्रत ले लिया है, उसके काम की लेकिन नीम की चटनी भी स्वाद है कड़वा स्वाद है उससे तुम स्वाद को मार सकते हो अस्वाद को उपलब्ध नहीं हो सकते वो तो तरकीब छिपाने की है वो तो भोजन को बिगाड़ने की है ध्यान रखें कुछ स्वाद अस्वाद नहीं है वो भी स्वाद है लेकिन अगर नीम की चटनी खाली भोजन के साथ बार बार तो भोजन का स्वाद बिगड़ जाएगा तुम कैसे अब स्वाद को उपलब्ध हो जाओगे लेकिन अनुयायी तो मिल जाते इन बातों के लिए और फिर एक बड़े महिमशाली व्यक्तित्व का प्रभाव होता है लुई फिसर अमेरिका से गांधी को मिलने आया तो वो तो मेहमानों के भी भोजन में चटनी रखवा देते थे सा बैठा भोजन करने प्रसिद्ध विचारक लेखक और गांधी पर उसने बाद में बड़ी महत्वपूर्ण किताब लिखी तो गांधी ने चटनी रख पाई वो उनका खास सबसे ज्यादा मन जीता हिस्सा था भोजन का क्योंकि अस्वाद्य सदे कैसे जीत को खराब कर लो क्या जरूरत है रोज रोज नीम की चटनी खाने की जीप तक तेजाब लगवा दो जल जाए स्वाद के जो छोटे छोटे आणु हैं जीप पर कोष जिनसे स्वाद आता है उनको जला दो वो भी लोगों ने किया है सूर्यदास ने अपनी आंख फोड़ ली थी सिर्फ लीता की सुंदर स्त्रियां दिखाई ना पड़ी क्योंकि सुंदर स्त्रियां दिखाती पड़ती हैं तो वासना जलती लुई फेसर को भी चटनी रखवा दी लुई फेसर ने गांधी को चटनी खाते देख के चखा उसे क्या पता कि नीम, वो तो जहर तो जहर थी, सारा मुंह खराब हो गया लेकिन अब गांधी से कैसे कहे यही तकलीफ है और गांधी बड़े रस से ले रहे हैं चटनी को एक और दूसरी चीज कर लेते हैं तो चटनी जरूर उसमें मिला लेते तो लुई ने सोचा कि होगा कोई भारतीय रिवाज कोई रहस्यपूर्ण बात होगी जब इतना बड़ा महात्मा करता है तो कुछ में बोलना ठीक भी नहीं कुछ कहना ठीक भी नहीं और पश्चिम के लोग इस अर्थ में थोड़े सोच विचार पूर्ण है कि दूसरे की संस्कृति का ख्याल रखो इसका कोई रहस्य होगा धार्मिक अर्थ होगा गांधी करते हैं तो निष्प्रयोजन तो नहीं करेंगे तो उसने देखा की अगर मैं भी इस चटनी को मिला खाऊं तो सारा भोजन ही खराब हो जाएगा और ये तो वमन की हालत हो जाएगी तो उसने तो सोचा बेहतर इस चटनी को एक बार की इकट्ठा गटर जाओ एक ही दफे झंझट होगी और फिर शांति से भोजन कर लो तो चटनी को गटक गया गांधी ने कहा कि और चटनी ले आओ फितर को बहुत पसंद पड़ी मालूम शिष्य ऐसे ही फंसे सिर्फ पूरी की पूरी चटनी इकट्ठी गटर जाती है वो अपना बचाव खोज रहे हैं लेकिन बचाव है नहीं जैसे बुद्धिमान आदमी में यह कहने का साहस नहीं है कि मैं ये चटनी नहीं खाऊंगा बड़े लोगों का प्रभाव एक तरह की गुलामी मालूम पड़ता है जैसे तुम गुलाम हो जैसे तुम्हारे पास अपनी कोई अंत चेतना न रही कि प्रभावशाली लोग जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं और अक्सर प्रभावशाली लोग गलत करते हैं क्योंकि उनके सारे प्रभाव के गहराई में तो अहंकार होता है उनके प्रभाव का कारण ही यही है कि उन्होंने अहंकार को खूब सजाया है कभी कभी प्रकट हो जाता है लेकिन इतिहास उसको भी भूल जाएगा गांधी के एक शिष्य मेरे पास थे उनका नाम तुमने सुना होगा स्वामी आनंद एक रात हम साथ ही सोए शुरू में जब गांधी भारत आए अफ्रीका से तो वो उनका प्रेस रिपोर्टर का काम करते थे आनंद स्वामी तो गांधी ने एक व्याख्यान दिया जिसमें उन्होंने बड़े भद्दे अभद्र शब्दों का उपयोग किया अंग्रेजों के खिलाफ जैसा कि लोगों को गांधी से अपेक्षा न थी आनंद स्वामी ने जो रिपोर्ट बनाई उसमें वो भद्दे शब्द गालियों जैसे शब्द छोड़ दिए सोचा की उत्तेजना में कह गए हैं बाद में खुद भी पछताएंगे गांधी ने दूसरे दिन जब रिपोर्ट पढ़ी आनंद स्वामी को बुलाया और बहुत ठीक ठप थप और कहा तुमने ठीक किया ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि उत्तेजना के क्षण में जो निकल गया उसको जनता तक पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं तुम जैसा ही रिपोर्टर होना चाहिए आनंद स्वामी बहुत प्रभावित और प्रसन्न वो मुझे इसलिए सुना रहे थे कि गांधी ने कितनी मेरी प्रशंसा की मैंने उनसे कहा कि अगर मैं तुम गांधी की जगह होता तो उसी दिन तुम्हारा मेरा संबंध समाप्त है क्योंकि तुमने झूठ फैलाया गांधी ने अगर अपशब्द उपयोग किए थे तो अपशब्द रिपोर्ट में होने चाहिए तुम भी दईमान हो और तुम्हारे गांधी भी दईमान है जो उन्होंने तुम्हारी पीठ ठों और कहा कि तुमने ठीक किया गांधी को तो लगा कि ठीक किया क्योंकि उत्तेजना के क्षण में जब अहंकार पहरे पर नहीं होता है चीजें निकल जाती मगर वे वास्तविक है अन्यथा निकलेंगी कहां से वे भीतर से इसलिए तो बाहर आ जाती अनगार्डेड मूमेंट पहले तो नहीं थे गांधी उस वक्त बोलने में बह गए मगर वो असलिय थे न होता भीतर तो निकलता कैसे मैंने कहा कि ऐसा सोचो कि गांधी ने गालियां न दी होती और तुमने जोड़ दी होती है रिपोर्ट में तो गांधी क्या कहते क्या तुम्हारी पीठ ठोंकते वो तो तुम्हें अलग करते उसी वक्त वो कहते तुमने ये झूठ कैसे जोड़ा गालियां न दी जाएं और जोड़ दी जाएं तो झूठ और गालियां दी जाएं और निकाल ली जाए तो झूठ नहीं वो निषेधात्मक झूठ तुम गांधी की प्रतिमा को सीधा सीधा क्यों नहीं रखते फिर बाद में इतिहास में लोग लिखेंगे कि गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ कभी एक अपशब्द का उपयोग नहीं किया और गांधी की प्रतिमा झूठी होगी फिर उससे लोग अनुप्राणित होते प्रभावित होते गांधी कहते थे कि मेरा राजनीति में कोई बड़ा लगाव नहीं है लेकिन सुभाष के खिलाफ उन्होंने पट्टा भी इसी तरह मैया को खड़ा किया चुनाव में सिर्फ एक क्षण में भूल हो गई उनसे क्योंकि सुभाष जीत गए और पट्टा भी हार गए तो गांधी ने वक्त के मुंह से निकल गया कि ये मेरी हार है पट्टा भी सीताराम मैया की हार मेरी हार है तो पट्टा भी सीतारामैया की जीत गांधी की जीत होगी निष्पक्ष नहीं सुभाष को हराने के लिए पूरी पूरी योजना थी कुछ तो राजनीति थी, थी लेकिन ये सब तथ्य धीरे धीरे हटा दिए जाते गांधी के अंतिम जीवन में उनको खुद ही सक आ गया कि जीवन भर का ब्रह्मचर्य कुछ सार नहीं लाया तो जीवन के अंत में तंत्र की तरफ झुके जिस तंत्र की मैं बात कर रहा हूं उसको जीवन के अंत में गांधी झुके मुझे गालियां पढ़ रही हैं, पढ़ती रहेंगी लेकिन गांधी का पूरा जीवन कहता है कि आखिर में उनको याद आई कि वो जीवन भर उन्होंने व्यर्थ गमाया। ब्रह्मचर्य ऐसे उपलब्ध नहीं होता ब्रह्मचर्य उपलब्ध होने के रास्ते और तब तो वो तंत्र की तरफ झुके लेकिन शिष्य घबड़ाए क्योंकि शिष्यों ने तो पूरी जिंदगी उनका पीछा ब्रह्मचरी के कारण किया था कि वो महान ब्रह्मचारी और उन्होंने भी ब्रह्मचरी के व्रक लिए थे अब ये क्या होने लगा तो तुम चकित हो कि गांधी के जीवन का वो हिस्सा शिष्यों ने छोड़ ही दिया उसकी वो बात ही नहीं करते गांधी के जीवन लिखे जाते हैं किताबें छापी जाती है वो हिस्सा छोड़ दिया जाता है एक झूठी प्रतिमा बनाई जाती है जबकि जीवन भर के अनुभव के बाद गांधी का यह ख्याल कि तंत्र में शायद कोई रास्ता हो ब्रह्मचरी को पाने का इस बात की घोषणा है कि संघर्ष का रास्ता कहीं भी नहीं ले जाता गांधी जैसे महापुरुष को भी नहीं ले जाता तुम्हें कहा ले जाया लेकिन गांधी के शिष्यों ने गांधी की गर्दन पकड़ ली जब गांधी ने तंत्र के प्रयोग किए शिष्य भी छोड़ के जाने लगे शिष्यों में भी बात फैल गई कि आदमी बिगड़ गया आखिरी में पतन हो गया वो ही शिष्य अब बड़े बड़े गांधीवादी जिन्होंने अंत में गांधी को त्याग दिया लेकिन सप्ताही गांधी के के हाथ में जो छोड़ के चले गए थे वो वापस अब वो बड़े बड़े गांधीवादी हैं लेकिन वो सब गांधी के अंतिम क्षण में विरोध में थे क्योंकि गांधी एक ऐसा काम कर रहे थे जो उनकी समझ के बिल्कुल बाहर था गांधी एक नग्न युवती के साथ एक साल तक बिस्तर पर सांस सांस सोते रहे ये उनके लिए घबराने वाली बात थी मगर वो प्रयोग भी गांधी का बहुत गहरा नहीं जा सका क्योंकि जीवन भर का संस्कार और जीवन भर की धारणा तो उन्होंने उस प्रयोग को भी अपना ही परिभाषा दे दी वो तंत्र का प्रयोग न रहा लिया उन्होंने तंत्र से ध्यान उनका तंत्र पे गया लेकिन परिभाषा उन्होंने अपनी दे दी ऐसे ही तो सब विकृत होते उन्होंने कहा कि मैं ये तंत्र का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे इससे कुछ पाना है सिर्फ एक कसौ मैं जांचना चाहता हूं कि मेरे भीतर ब्रह्मचर्य अभी तक गहरे गया है या अगर नहीं अगर नग्न युवती मेरे पास सोई हो रात भर तो मेरे मन में वासना उठती है या ने? इसकी मैं जांच कर रहा अगर वासना ना उठती हो तो जांच करनी पड़ेगी जांच की, की जरूरत है तुम्हारे सिर में जब दर्द नहीं होता तो क्या तुम डॉक्टर के पास जाते हो कि जरा जांच करके बताओ मेरे सिर में दर्द है या नहीं जब नहीं होता तब तुम जानते हो जब होता है तब भी तुम जानते हो सारी दुनिया भी कहेगी तुम्हारे सिर में दर्द नहीं है और तुम्हें हो रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा उस प्रमाण तुम्हें हो रहा है सारी दुनिया कहती रहा नहीं हो रहा है क्या फर्क पड़ रहा, रहा है कौन जान सकता है तुम्हारे सिर के दर्द को सिवाय तुम्हारे सिवाए नहीं जान सकता तुम्हारा तुम्हारा सिर दर्द और क्या इसकी कोई परीक्षा करनी पड़ती जांच करनी पड़ती कि हो रहा है कि नहीं हो रहा जब वासना तुम्हारे मन में होती है तो क्या पूछना पड़ता है किसी से की वासना है या नहीं किया तो तंत्र का प्रयोग लेकिन व्याख्या अपनी करके उसको भी खराब कर लिए गांधी ब्रह्मचरी के संबंध में असफल मरे लेकिन इसमें गांधी का कोई कसूर नहीं है गांधी ने मेहनत पूरी की रास्ता गलत था गांधी का श्रम पूजा योग्य लेकिन दिशा थी। जाना था पूर्व चल पड़े पश्चिम दौड़े बहुत थका डाला कुछ उठाना रखा सब किया जो करना था लेकिन वैसा ही गलत थी निसर्ग को स्वीकार करके बढ़ता है वो तुमसे ये नहीं कहता कि तुम्हें कोई आदर्श पुरुष होना वो तुमसे कहता है कि तुम साधारण हो जाओ बस काफी असाधारण नहीं तुम बस साधारण हो जाओ तुम इतने साधारण हो जाओ कि किसी की तुम्हें न किसी को तुम्हारी खबर रहे न तुम्हें किसी की खबर रहे तुम जीवन में ऐसे साधारण हो जाओ कि तुम्हारे जीवन में कोई कलह और संघर्ष न रहे प्यास लगे तो पानी पियो और जब प्यास लगे तो क्या जरूरत है स्वाद से पानी पीने की पूरे स्वाद से पियो लेकिन स्वाद को परमात्मा के प्रति धन्यवाद बना लो आहोभाव बना लो भोजन में करना है तो स्वास्थ्य करो ध्यान रहे धर्मगुरु लोगों को समझाते हैं कि भोजन में स्वाद लेना पशुओं जैसा है वो बिल्कुल गलत कहते पशु तो भोजन में स्वाद लेते ही नहीं सिर्फ मनुष्य लेता है वो मनुष्य की गरिमा है और ऊंचाई है पशु तो भोजन में स्वाद लेते ही नहीं पशुओं का भोजन तो बिल्कुल यांत्रिक तुम भैंस को छोड़ दो उसका बंधा हुआ घास वही घास चंचन के खा लेगी दूसरे घास को छोड़ देगी स्वाद लेती, कभी भूल के मत सोच नहीं कोई जानवर भोजन में स्वाद नहीं लेता भोजन करता है बिल्कुल से करता है स्वाद का कोई सवाल ही नहीं इसलिए तो जानवर एक ही भोजन को सतत करते रहते कभी परिवर्तन नहीं करते स्वाद जहां भी होगा वहां परिवर्तन होगा क्योंकि एक ही स्वाद अगर तुम रोज रोज लेते रहोगे तो उग जाओगे भैंस कभी नहीं उगती साफ है कि उससे कोई स्वाद नहीं तुम एक ही सब्जी रोज खाके देखो आज अच्छी लगेगी कल साधारण हो जाएगी परसों उबाने लगेगी चौथे दिन तुम थाली पटक दोगे उठाते पत्नी के सिर पर भी बहुत हो गया स्वाद का अर्थ ही होता है परिवर्तन पशु परिवर्तन नहीं करते इसलिए जाहिर है कि उनको स्वाद का कोई सवाल नहीं भोजन पशु तो, तो अस्वाद व्रत को उपलब्ध सिर्फ आज के जीवन में स्वाद उठाए तुमने कभी देखा पशुओं को संभोग करते उनको कोई रस नहीं आता दो पशुओं को तुम कभी भी संभोग करते देखो तुम उनमें कोई रस न पाओगे वो संभोग यंत्रवत करते जिससे कोई मजबूरी है करना पड़ रहा है और संभोग करने के बाद तुम उनके चेहरे पर कोई शांति न पाओगे न कोई आनंद का भाव पाओ संभोग कर लिया निपट गए चल, चल पड़े अपने अपने रास्ते पर सिर्फ मनुष्य संभोग में स्वाद ले सकता है भोजन में स्वाद ले सकता है गंध में स्वाद ले सकता है पशुओं को गंध तो आती है मनुष्य से ज्यादा लेकिन गंध में स्वाद नहीं तुमने किसी पक्षी को फूल को खोसे हुए देखा है? कि किसी भैंस को कि फूल के पास लेके गंध ले रही पशुओं की गंध की शक्ति तीव्र है वो मील भर दूर से भी गंध ले लेते लेकिन गंध में कोई स्वाद नहीं पशु बिल्कुल अस्वाद ने जीते मनुष्य के जीवन में स्वाद पहली दफा उठता है वो चेतना की ऊपर की सीढ़ी पर संभव है नीचे की सीढ़ी पर संभव नहीं है इसलिए अगर तुम अस्वाद साधोगे तो पशु जैसे हो सकते हो परमात्मा जैसे नहीं परमात्मा जैसे तो तुम तभी हो पाओगे जब तुम्हारे छोटे छोटे स्वाद में तुम्हें परम स्वाद आने लगेगा तब तो निश्चित ऋषियों ने कहा अन्नम ब्रम निश्चित ही अलग तरह के लोग है गांधी गांधी कहते हैं ब्रह्म नम्मा ऋषि कहते हैं अन्न ब्रह्म कहते हैं स्वाद इतना स्वाद कि साधारण अन्न में से ब्रह्म प्रकट होने लगे पी रहे हैं जल लेकिन तीन परित्रृप्ति की कंठ पर जल का स्पर्श ब्रह्म का स्पर्श हो जाए हवा का एक झोंका फूल की गंध ले आया है नाक सिकोड़ के महात्मा बन के मत बैठ जाना क्योंकि उस गंध में परमात्मा तुम्हारी तरफ आया है वो हवा का झोखा परमात्मा को तुम्हारी तरफ बहाल आया है तुम महात्मा बन के आकड़ के मत बैठ जाना नाक बन मत कर लेना आस्वाद नहीं लाव से तुम्हें आदर्श नहीं बनाना चाहता तुम्हें नैसर्गिक बनाना चाहता सौ में एक ही महापुरुष तुम्हें नैसर्गिक बनाना चाहता है क्यों ऐसा क्यों हुआ क्योंकि तुम नैसर्गिक बनना नहीं चाहते नैसर्गिक में तुम्हें कोई मजा ही नहीं है क्योंकि ना कोई संघर्ष है वहाँ ना अहंकार की तृप्ति है इसलिए तुम्हारे सौ महात्माओं में निन्यानवे वे हैं जो तुम्हें अहंकार की तृप्ति देना चाहते हैं संघर्ष का मजा चुनौती लड़ाई जीतने का मजा न सही जी, जीता दूसरे को तो खुद ही को जीतो महात्माओं के वचन जीतना असली जीत तो खुद को जीतना मगर जीतने का रस कायम लाभ से कहता है जीतना ही क्या न दूसरे को न अपने को जीतने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि जीतने का मतलब हिंसा जीतने का मतलब संघर्ष द्वंद कलह तनाव बेचैनी संता दूसरे को जीता तो अपने को जीता तो लड़ाई तो रहेगी ही लाउस से कहता है लड़ो ही मत स्वीकार करो जो जो व्यक्ति तुम्हें लड़ने की सिखाते हैं, का तुम पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि तुम लड़ने को तत्पर खड़े हो अगर दूसरे से न लड़े तो अपने से ही लड़ना पड़ेगा बिना लड़े तुम्हारा मन मानता नहीं क्योंकि बिना लड़े अहंकार निर्मित नहीं होता इसे ठीक से समझ लो इसे मैं हजार हजार बार दोहराता हूं कि तुम लड़ाई की उत्सुकता में हो तत्पर हो खोज रहे हो कि कहीं लड़ाई मिल जाए और निश्चित ही दूसरे से लड़ना जरा महंगा काम है क्योंकि दूसरा ऐसी खाली नहीं बैठा रहेगा इसलिए बहादुर दूसरों से लड़ते हैं कायर खुद से लड़ते हैं क्योंकि दूसरे से लड़ने में खतरा है खुद से लड़ने में तो कोई खतरा ही है खुद से लड़ने का मतलब है तुम अपने को दो हिस्सों में बांट लेते हो शरीर आत्मा लड़ाओ निम्न प्रकृति, उच्च परमात्मा लड़ाओ, लड़ाओगामी ऊर्जा अधोगामी ऊर्जा लड़ाओ तुम अपने भीतर दो हिस्से कर लेते हो तुम अपने भीतर अंधेरा पक्ष और उजाला पक्ष कर लेते हो ये रही पूर्णिमा ये रही अमावस अंधर सुर अशुभ हिंसा अहिंसा स्वाद अस्वाद वासना ब्रह्मचरी लड़ाओ सारा खेल इस बात का है कि तुम किसी भांति अपने से लडो लडो तो अहंकार होता है इसलिए जैसा अहंकार तुम्हारे साधुओं के पास होता है जैसा तीखा प्रखर धार वाला वैसा असाधुओं के पास नहीं होता असाधु दूसरों से लड़ रहे हैं। दूसरे से लड़ाई कभी भी निर्णित नहीं हो पाती विजय कभी आखिरी नहीं हो पाती क्योंकि दूसरा फिर तैयार होकर आ जाएगा आज हार गया कल फिर तैयार हो जाएगा और ये दूसरा हार गया हजार दूसरे हैं वो तुम्हें हार आएंगे दूसरे से लड़ाई तो अनंत है वो कभी तय नहीं हो पाएगी कि तुम निश्चित रूप से जीत गए लेकिन खुद से लड़ाई तो बड़ा सुविधापूर्ण काम अपने ही छाती पे चढ़ के बैठ गए ये सबसे कठिन काम है दुनिया में अपनी छाती पे चढ़ के बैठना सोचो कैसे बैठोगे अपनी छाती पर चलते लेकिन बहुत बैठ गए जो बैठ जाते हैं वो तुम्हारे महात्मा लेकिन ये लड़ाई भी कभी पूरी नहीं होती क्योंकि जिसकी छाती पर तुम बैठे हो वो भी तुम ही हो उसे तुम दबा लो छांवर भर को वो भी प्रकट होगा आज नहीं कल और ध्यान रखें जब भी कभी महात्मा छाती पैसे उतरता है अपनी तो जितना बड़ा शैतान उसमें से निकलेगा उतना शैतान साधारण आदमी से नहीं निकल सकता क्योंकि उसका शैतान बिल्कुल ताजा है उसका उपयोग ही नहीं हुआ तो उसका बासा पड़ गया है सेकंड हैंड खूब उपयोग कर लिया है लेकिन उसका शैतान बिल्कुल ताजा बैठा है उसमें उपयोग करने नहीं दिया तो उसके भीतर छिपा है स्वाद तो थक गया लेकिन स्वाद की कामना भीतर पड़ी कुरी तो जरा जी हो गया वास्तव में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ब्रह्मचरी को धक्का दे गिरा डरा दे इसकी मेरे निरीक्षण में जवान आदमी अगर ब्रह्मचरी का व्रत ले तो कुछ वर्ष तक सफल हो सकता है लेकिन कोई चालीस और 45 साल के करीब उपद्रव शुरू होता है क्योंकि ब्रह्मचरी की शक्ति थकने शुरू हो जाती है और जवानी की ताकत जो दबा रही थी वो भी छीन होने लगती है इसलिए तुम्हारे महात्माओं का पतन अगर होता है तो वो 45 साल के करीब होता है 45 साल के करीब महात्मा से सावधान रहना क्योंकि दबाने के लिए जिस जवानी की जरूरत थी वो शिथिल हो रही है ब्रह्मचारी बुढ़ापे में कामवासना से भर जाते अब ये बिल्कुल विपरीय हो गया जवानी में कामवासना से भरे रहते कुछ हर्ज न था जवानी में कामवासना स्वाभाविक थी उसे अगर ठीक से भोग लेते जान लेते पहचान लेते तो बूढ़े होते होते उसके पार हो गए होते लेकिन जवानी में ब्रह्मचारी से लड़ने का मजा लिया फिर बुढ़ापे में वासना अनथकी और ताजी हमला करती इतने बूढ़े आदमियों के मस्तिष्क जितने गंदे होते उतने जवान आदमियों के कभी नहीं होते हाँ बूढ़े आदमी का मस्तिष्क सभी ताजा और स्वस्थ होता है जब उसने वासना को जी लिया हो और पार हो गया हो स्वाद को भोग लिया हो और स्वाद ब्रह्म हो गया हो वासना को जी लिया हो और वासना अपने आप ही रूपांतरित होकर ब्रह्मचरी बन गई अनुभव के बिना कोई शुद्धि नहीं इसलिए से तुम से है इसलिए लाहौस तुमसे कहता है अनुभव और जीवन का सरल अनुभव न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि समाज के लिए भी लाहौल के सुझाव बड़े नैसर्गिक के कोई सुनेगा नहीं मेरे सुझाव भी बड़े नैसर्गिक कोई सुनेगा नहीं सुन मिलेगा तो करेगा नहीं क्योंकि तो उन्हें अहंगार की कोई तृती नहीं मैं सिखा रहा हूं ना कुछ हो जाना। तुम कुछ होना चाहते हो अगर धर्म की दुनिया में ना हो पाए तो धर्म की दुनिया में हो जाओ देखो तुम्हारे शंकराचार्यों को बैठे हुए अपनी अपनी पीठ पर उनकी अकड़ देखो दुकान पर बैठे दुकानदार की भी कमर झुक गई लेकिन शंकराचार्यों की नहीं झुकती राजनीति में दौड़ने वाला नेता भी थक गया कभी कभी धर्म की बात भी सोचने लगता है लेकिन शंकराचार्य शुद्ध अहंकार के शिखर है तुम्हारे अहंकार की तृप्ति नहीं है लाओसे ने अगर तुम लाओस से को सुन पाओ तो तुम्हारे भीतर छिपे परमात्मा की परितृप्ति हो सकती है। लाओस से के सूत्र को हम समझें छोटी आबादी वाला छोटा सा देश हो लाओस से बड़े देशों के पक्ष में नहीं मैं भी नहीं क्योंकि बड़े देश महामारियों की भांति जितना बड़ा देश होगा उतनी बड़ी हिंसा होगी जितना बड़ा देश होगा उतनी बड़ी राजनीति होगी उतना उपद्रव होगा जितना बड़ा देश होगा उतना दूसरों के लिए आतंक होगा और बड़े देश का मतलब यह है कि विभिन्न विभिन्न तरह के लोग विभिन्न रीति रिवाज विभिन्न जीवन की शैलियां उनको जबरदस्ती एक ही थैले में बंद करने की कोशिश कोई तर्क न होगा और बड़े राज्य का आकर्षण क्या है गांधी का मन नहीं था कि भारत बटे अच्छे अच्छी बातों में बड़ी अजीब बातें छिपाई जाती अखंड भारत जनसंघी चिल्लाते रहते हैं अखंड भारत जितना बड़ा राज्य हो उसके ऊपर कब्जा होने पर उतना ही बड़ा राजनीतिक हो जाता है छोटे मुल्क के नेता की कि उतनी ही कीमत होती है जितना छोटा मुल्क इसलिए कोई राजनीतिक देश को छोटा नहीं करना चाहता इसलिए तो पाकिस्तान मुसलमानों को ही काट दिया बांग्लादेश में इस्लाम का राज्य इस्लामी देश मुसलमानों को काट दिया बांग्लादेश में क्योंकि बांग्लादेश अलग हो पाकिस्तान आधा मर गया उसी दिन अलग होते भुट्टो आधे हैं अब वो ताकत न रही वो बल ना रहा क्योंकि बड़ा देश हो तो बड़ी ताकत मगर तुम भेद मत समझना कि कुछ भेद है नागालैंड में हिंदुस्तान वही कर रहा है नागा अलग रहना चाहते कश्मीर में पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों ने वही किया है कश्मीर अलग रहना चाहता है आज नहीं कल तमिलनाडु अलग रहना चाहेगा तुम भी वही करोगे तुम भी हिंदुस्तानी हो लेकिन हिंदुस्तानी को काटोगे उसी तरह जैसा बंगाल में हुआ क्योंकि कोई नहीं चाहता राजनीतिक की देश छोटा हो जाए देश के छोटे होने का मतलब है कि राजनीतिक छोटा होता जाता है अगर देश जिले के बराबर है तो प्रधानमंत्री के डिप्टी कलेक्टर को ज्यादा नहीं जितना बड़ा हो देश उतने अहंकार का फैला और सुख फिर बड़ा देश हो तो हिंसा होगी क्योंकि इतने विभिन्न लोगों को जबरदस्ती एक ढांचे में डालना पड़ेगा अब चेष्टा चलती है कि हिंदी राष्ट्रभाषा हो जाए जबरदस्ती है क्योंकि सारे मुल्क की राष्ट्रभाषा हिंदी है नहीं तमिल तमिल को चाहता है तेलुगु तेलुगू को चाहता है बंगाली बंगाली को चाहता है मराठी मराठी को चाहता है और इन आकांक्षाओं में कुछ भी बुराई नहीं है भी बात है कि तो अपनी मातृभाषा हर आदमी चाहता है बोले प्रसन्न हो गाये अपने गीत रचे अब जबरदस्ती एक भाषा को थोपना पड़ेगा क्योंकि देश बड़ा है आज नहीं कल और हिंदी की कल चलती ही रहेगी इस तरह हर चीज में जबरदस्ती करनी पड़ती है जहां जितने विभिन्न लोग होंगे जबरदस्ती हो जाएगी बड़ा मुल्क एक बड़ा हिंसा का युद्ध हो जाता है हर छोटी बात में कलह हो जाती है और बड़े युद्ध का आकर्षण इसीलिए है कि लड़ना है किसी और बड़े दुश्मन से तो बड़े रहो छोटे हो गए तो हार जाओगे बड़े होने का रस लड़ाई के लिए राह कहता है छोटी आबादी वाला छोटा सा उसका मतलब यह है कि एक ही तरह के लोग एक भाषा बोलने वाले लोग एक रीति रिवाज के लोग जो परिवार की तरह रह सके ऐसा छोटा सा हो कोई बड़े देशों की जरूरत नहीं वो राजनीति को जड़ से काट रहा है राजनीतिक ये बर्दाश्त न करेगा कि देश छोटे हो राजनीतिक विस्तारवादी है साम्राज्यवादी जितना बड़ा देश हो उतना ही राजनीतिक की प्रतिभा बढ़ती जाती है और शिखर बड़ा होता जाता है लाओस से कह रहा धार्मिक आदमी चाहेगा कि देश छोटे हो इतने छोटे हों कि वहां एक ही तरह के लोग एक परिवार को बनाकर रह जाएं, अच्छी दुनिया सभी पैदा होगी देश बहुत छोटे छोटे लड़ ना सकेंगे बड़ी लड़ाई ना कर सकेंगे होगी भी लड़ाई तो छोटी मोटी होगी जैसे हॉकी का मैच हो गया फुटबॉल का मैच हो गया ऐसी होगी कोई लड़ाई बड़ी नहीं होगी, बड़ा देश बड़ी लड़ाई करता है बड़े देशों के साथ महायुद्ध आते हैं छोटे तो देशों के साथ अगर कभी होगा भी तो छोटा मोटा झगड़ा होगा एक गाँव दूसरे गाँव से झगड़ा कर ले उसकी भी जरूरत न पड़े अगर लाउसे की बात सुनी जाए जहाँ की दस गुनी या सौ गुनी हो उससे ज्यादा जितना खर्च कर सकते, ये कैसे होगा आवश्यकता और वासना का फर्क में ले लेना चाहिए तो ये हो सकता है आवश्यकता तो बहुत थोड़ी है आदमी की आवश्यकताएं तो पूर्ण हो सकती हैं कोई अड़चन नहीं है सबकी पूरी हो सकती वासना नहीं पूरी हो सकती वासना तो एक आदमी की नहीं पूरी हो सकती सबका तो सवाल ही नहीं वासना का अर्थ है जो तुम्हें नहीं चाहिए उसकी मांग वो कैसे पूरी होगी आवश्यकता का अर्थ है जो जरूरत है उसकी मांग वो पूरी हो सकती है भोजन चाहिए पानी चाहिए निश्चित कपड़ा चाहिए छप्पर चाहिए पूरा हो सकता है इसमें कौन सी अड़चन और जब ये पूरा हो जाए तो तुम वृक्ष के नीचे बैठ के बांसुरी बजा सकते हो इसके पूरे होने में अर्जन कहाी पूरा कर लेते हैं वृक्ष खड़े खड़े पूरा कर लेते हैं चल के भी कहे नहीं जाते तो आदमी पूरा ना कर सकेगा जो शिखर है जीवन के विकास की सर्वोत्तम कृति है बड़ी सरलता से पूरा हो सकता है जमीन बहुत खुशहाल थी जमीन फिर खुशहाल हो सकती है। आदमी की विक्सता रोकनी जरूरी कुछ चाहे गैर जरूरी जैसे तुम्हें कोहनूर चाहिए अब कोहनूर को खाओगे पियोगे क्या करोगे बच्चा बीमार होगा तो कोहनूर की दवाई बनाओगे भूख लगेगी कोहनूर से पेट भरेगा लेकिन तुम तैयार हो कि चाहे भूखे रहना पड़े चाहे बच्चा मर जाए लेकिन कोहनूर होना चाहिए पागल मालूम होते होहनूर को सिर पर रखोगे जापान में ऐसा हुआ एक बड़ा फकीर था सम्राट उससे प्रभावित हो गया और जब सम्राट प्रभावित होते हैं तो सम्राटों की अपनी भाषा अपना ढंग अपना पागल प्रभावित हो गया तो उसने बड़े जड़ी हुई एक पोशाक लेके वो फकीर की पहाड़ी पर गया जहाँ फकीर एक झाड़ के नीचे रहता था उसने उसे भेंट किया फकीर ने कहा तुम दुखी हो गया अगर लौटाऊं लेकिन मेरी भी सजियत मत करवाओ सम्राट ने कहा मतलब उस फकीर ने कहा यहाँ न तो कोई आदमी आता ना जाता और राजधानी और सब यहां कोई आता ही नहीं जो इन कपड़ों को समझ सकता है और इस ताज को समझ सकता है यहाँ तो जंगली जानवरों से मेरी दोस्ती है हिरण है मोर है यही मेरे पास आते जाते हैं वो बहुत हंसेंगे वो मेरी मजाक उड़ाएंगे ये आदमी देखो पागल हो गया ये क्या पहने हुए तो मेरी फजियत मत करवाओ मैं स्वीकार कर लेता हूं फिर तुम्हें ले जाओ क्योंकि ये भाषा यहाँ बिल्कुल बेकार है इसका मैं करूंगा क्या और ये पक्षी हंसेंगे जानवर हंसेंगे बड़ी बेजीती होगी उसने ठीक कहा पशु पक्षी हीरे जवानातों की फिक्र नहीं करते लेकिन क्या उनके सौंदर्य में कोई कमी है? जब मोर नाचता है कौन से कोहनूर उसका मुकाबला कर सकते लेकिन तुम नाच भूल गए अब तुम्हें कोहनूर चाहिए जब कोयल गाती है तो कौन से कोहनूर की जरूरत है लेकिन तुम गीत भूल गए तुम्हें कोहनूर चाहिए जीवन बड़ा सरल हो सकता है जरा सी समझ होनी चाहिए आवश्यकता बराबर पूरी करो क्योंकि आवश्यकता पूरी ना होगी तो तुम जियोगे कैसे गीत कैसे गाओगे नाचोगे कैसे परमात्मा का धन्यवाद कैसे दोगे आवश्यकता निश्चित पूरी करो लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करो कि आवश्यकता वो है जो जरूरी है वासना वो है जो बिल्कुल गैर जरूरी है जिसका कोई उपयोग नहीं जिसका एक ही उपयोग है कि अहंकार को भरती जिसके पास कोई है उसका अहंकार मजबूत होता बस वासना वो है जो अहंकार को भरती है आवश्यकता वो है जो शरीर को तृप्त करती है तुम तृप्ति की खोज करो तुम्हारा निसर्ग तृप्त हो लेकिन तुम्हारे महात्मा तुम्हें उल्टा समझा रहे हैं। वो तुम्हें समझा रहे हैं आवश्यकता काटो वो तुमसे कह रहे हैं वासना को बढ़ाओ कि मोक्ष छूने लगे कोहनूर तो दो का है मोक्ष धन पाके क्या करोगे परमात्मा को पाना है वो तुम्हारी वासना का तो भयंकर रूप से बड़ा कर रहे हैं क्या करोगे परमात्मा का भूख लगेगी खाओगे प्यास लगेगी पियोगे बच्चा बीमार होगा तो शिल्प धिक्त दवाई बनाओगे परमात्मा की क्या करोगे मोक्ष का क्या करना है तुम्हारे तथाकथित महात्मा तुम्हारी वासनाओं को इस पृथ्वी से दूसरे लोक में ले जा रहे हैं। बदल नहीं रहे और कोहिनूर तो मिल भी जाए मोक्ष और हो गए कोहिनूर तो सिर्फ भी पृथ्वी का हिस्सा है मिल सकता है मोक्ष को कहा पाओगे अब तुम बड़े बेचैन और पागल हुए तो दुनिया में धन के दीवाने हैं और धर्म के दीवाने और मेरे अनुभव में ऐसा आया कि धन के दीवानों को तो थोड़ा बहुत समझा दो तो समझ में भी आता धर्म का दीवाना सुनते ही नहीं क्योंकि वो धर्म को पहले से ही महान समझ रहा है निश्चित ही परमात्मा तुम्हारे जीवन में आएगा लेकिन कोहनूर की तरह नहीं परमात्मा तुम्हारे जीवन में आएगा भूख में भोजन की तरह प्यास में पानी की तरह आनंद में गीत और नृत्य की तरह मोक्ष तुम्हें मिल सकता है मोक्ष तुम्हें मिलेगा जब तुम्हारी वासना छूट जाएगी क्योंकि वही बंधन आवश्यकता मुक्ति है वासना बंधन है जब तुम सिर्फ आवश्यकता को पूरा कर लोगे तुम पाओगे तुम मुक्त हो कितनी छोटी जरूरत है जीवन की थोड़े से श्रम से पूरी हो जाती और श्रम एक जरूरत है इसे थोड़ा समझ लो थोड़े से श्रम से आवश्यकता पूरी होती है उतना श्रम वो भी जरूरी है वो भी आवश्यकता नहीं तो मुर्दा हो जाओगे उतना श्रम तुम्हारे जीवन को जीवंत रखने के लिए जरूरी है। वासना पूरी नहीं होती और इतना श्रम करना पड़ता है कि जिसका कोई अंत नहीं वो श्रम भी घातक हो जाता है जिस आदमी को चालीस साल के करीब हार्ट अटैक का दौरा ना हो समझना की जीवन में असफल रहा सफल आदमियों को तो होता ही है फलता का मतलब ही तब पता चलता है जब हार्ट अटैक हो तुमने कभी किसी भिखारी को हार्ट अटैक होते देखा होने का कोई कारण ही नहीं इतना तनाव भी तो होना चाहिए हार्ट अटैक तो उनको होता है जिन्होंने धन कमा लिया है। और जो सोच रहे थे कि धन कमा के भोगेंगे जब भोगने का वक्त आता हार्ट अटैक हो जाता जिन्होंने पद पर पहुंच गया तब हार्ट अटैक हो जाता जब सब ठीक होने जो करीब मालूम हो रहा था तब खुद गैर ठीक हो जाते जब भूख थी तब भोजन न किया क्योंकि भोजन कैसे कर सकते हैं जब तक महल न निर्मित हो जाए फिर महल निर्मित हो गया भोजन तैयार हो गया भूख न रही अब खा नहीं सकते हैं, भोजन कर नहीं सकते हैं क्योंकि इस बीच खुद नष्ट हो गए ये बड़े मजे की बात मकान तो बन जाता तुम खंडर हो जाते धन तो इकट्ठा हो जाता है तुम बिल्कुल निर्धन हो जाते जिंदगी का सांस संवार पूरा होते होते होते जिसको संगीत उठाना था वही मर जाता है सितार तो तैयार रहती संगीत तक मर जाता आवश्यकताएं बहुत थोड़ी हैं, और जो भी व्यक्ति ठीक से पहचान ले क्या है आवश्यकता और क्या है वासना उसे मैं बुद्धिमान कहता हूं उसमें वेद न जाने हो उपनिषद न पड़े हो कोई जरूरत नहीं और क्या इतनी छोटी सी बात के लायक बुद्धि तुम्हारे पास नहीं है सबके पास इतनी बुद्धि तो परमात्मा ने सबको दी तुम उपयोग नहीं कर रहे तुम चालवाज। तुम खुद को धोखा दे रहे हो इतनी सीधी सीधी बात है इसके लिए कोई बहुत गणित थोड़ी बिठाना पड़ेगा कि क्या वाचना है और क्या आवश्यकता है आवश्यकता को पूरा करो भूल के मत काटना और वाँचना की दौड़ को पहले कदम पर ही रोक देना क्योंकि बाद में रोकना मुश्किल हो जाता है दौड़ पकड़ जाती है तो ज्वार आ जाता है दौड़ का बुखार आ जाता है फिर रुकना मुश्किल हो जाता है पहले कदम पर समझ कर रुक जाना मत मांगना जर्स की चीजें क्योंकि उनको पाके भी क्या करोगे सार्थक वही है जो तृप्ति देता हो और तब तुम निश्चित पाओगे कि जिंदगी में जैन की बांस बजने लगी। लाहौस से कहता है जहां जिनसों की पूर्ति दस गुनी या सौ गुनी अगर लोग आवश्यकताओं से जिए तो हजार गुनी पूर्ति तुम्हारी प्याज से पानी बहुत ज्यादा है तुम्हारी भूख से भोजन बहुत ज्यादा है तुम्हारे तन को ढकने से बहुत ज्यादा कपड़े हो सकते हैं कोई अड़चन नहीं है लेकिन अगर तुम वासना का तन ढकना चाहते हो तो सारी दुनिया के कपड़े तुम्हारी वासना के तन को भी ना ढक सकेंगे तुम सारी दुनिया को नंगा कर दो तो भी तुम नंगे रहोगे तुम्हारी वासना का तन ना ढक सकेगा इससे पहचानो ये जीवन में क्रांति का सूत्रपात है लोग अपने जीवन को मूल्य दें और दूर दूर प्रवचन न करें लाभ से कहता जीवन को मूल्य दो अहोभाग्य है कि तुम जीवित हो और कोई चीज मूल्यवान नहीं है जीवन मूल्यवान है जीवन को तुम किसी चीज के लिए भी खोने के लिए तैयार मत होना क्योंकि कोई भी चीज जीवन से ज्यादा मूल्यवान नहीं है लेकिन तुम जीवन को तो किसी भी चीज पे गमाने को तैयार हो एक आदमी ने गाली दे दी तुम तैयार हो कि बच जाए, जान रहे की जाए इस आदमी ने किया ही क्या है एक गाली पर तुम जीवन को गमाने को तैयार हो धन कमा के रहेंगे चाहे जान रहे की जाए मुला नसुद्दीन के घर में चोर घुसे और उन्होंने छाती को उससे बंदूक रख दी और कहा कि चाबी भी दो अन्य जीवन मुल्ला ने कहा जीवन ले लो चाबी ना दे सकूं सकूँ थोड़े हैरान हुए कहा नफरुद्दीन थोड़ा सोच लो क्या कह रहे उसने का जीवन तो मुझे, मुझे मुफ्त मिला था तिजोड़ी के लिए मैंने बड़ी ताकत लगाई बड़ी मेहनत की जीवन तुम ले लो चाबी मैंने दे सकूंगा और फिर यह भी है कि तिजोड़ी तो बुढ़ापे के लिए बचा कर रखी जीवन भला ले लो चले तिजोड़ी असंभव कहा तुम जीवन को गवा रहे हो थोड़ा सोचो कभी धन के लिए कभी पद के लिए प्रतिष्ठा के लिए जीवन ऐसा लगता है तुम्हें मुफ्त मिला है जो सबसे ज्यादा बहुमूल्य है उसे तुम कहीं भी गंवाने को तैयार हो जिससे ज्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं उसे तुम ऐसे फेंक रहे हो जैसे तुम्हें पता ही ना हो कि तुम क्या फेंक रहे हो और क्या कचरा तुम इकट्ठा करोगे जीवन गवा के जो मेरे पास आते हैं उनसे मैं कहता हूं ध्यान करो वो कहते हैं फुर्सत नहीं क्या कह रहे हैं वो? वो ये कह रहे हैं जीवन के लिए फुर्सत नहीं प्रेम करो फुर्सत नहीं कब फुर्सत होगी मरोगे तब फुर्सत होगी तब कहोगे कि मर गए आप कैसे ध्यान करें जीवन के लिए तुम्हारे पास फुर्सत ही नहीं है कभी बैठते हो दो घड़ी जैसे कोई भी काम ना हो उठाई बांसुरी बजाने लगे कि कुछ न किया बैठ गए अपने बच्चों के साथ खेलने लगे कि कुछ न किया लेट गए वृक्ष के तले आने दी धूप जाने दी छाया पड़े रहे कुछ न किया नहीं तुम कहोगे कि फुर्सत कहां है तब तुम जीवन का स्वर सुन ही ना पाओगे क्योंकि जीवन के स्वर को केवल वे ही सुन सकते हैं जो बड़ी गहरी फुर्सत में काम जिन्हें व्यस्त नहीं करता है। और काम व्यस्त करेगा भी नहीं अगर तुम आवश्यकताओं पर ही ठहरे रहो काम की व्यस्तता आती है वासना से कमाली दो रोटी पर्याप्त फिर तुम पाओगे फुर्सत जीवन को जीने की था आपाधापी में सुबह होती सांझ होती जिंदगी तमाम होती मरते वक्त ही पता चलता है कि हम भी जीवित थे कुछ कर ना पाए ऐसे ही खो गए बड़ा अवसर मिला था लोग अपने जीवन को मूल्य दे और से बड़ी अनूठी बात करता और दूर दूर यात्रा ना करें लोग दूर दूर की यात्रा क्यों करते दूर दूर की यात्रा अंतर यात्रा से बचने का साधन है भीतर न जाके यहां वहां जाते चले काशी कहा जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पे जा रहे भीतर जाते वहां है काशी चले काबा हज करने जा रहे हैं हाजी होने? भीतर जाते वहां है काबा वहां, वहां मोहम्मद भी वहाँ कृष्ण भी वहां बुद्ध भी वहाँ तुम्हारा जीवन का सर्वोत्तम रूप विराजमान है वहां पुरुषोत्तम बैठा है से लोग दूर दूर प्रवजन ना करें यहाँ वहां न जाएं, क्योंकि बाहर की यात्रा में समय खो जाता है भीतर की यात्रा के लिए मौका नहीं मिलता और जाके करोगे भी क्या पक्षी वहां भी यही गीत गाते वृक्ष वहां भी यही फूल खिलाते आकाश वहां भी ऐसा ही है और ऐसे ही तारे मेरे पास लोग आ जाते हैं सारी दुनिया से यात्रा करते हैं वो कहते हैं कि बस एक दिन यहां फिर नेपाल जाना तो यहाँ किस लिए आए? कि बस आना था लंदन से यहां आना था यहां से नेपाल जाना नेपाल से कहां जाओगे काबुल जाना ऐसे तो जाते जाते जाके चले जाओगे रुकोगे किस नहीं, वो कहते हैं कि बहुत दिन की अभिलाषा है कि नेपाल जाना बहुत दिन की अभिलाषा थी कि मेरे पास आना वो है वो कहते वो अभिलाषा पूरी हो गई आ गए अब चले ऐसी नेपाल में जाओगे क्या पाओगे वह आकाश यही है सब जगह चांद तारे यही है यही आदमी है यही रंग रूप है यही संसार है दूसरे चांद तारों पर भी अगर आदमी होगा तो सब यही होगा कहा जाना है कहता है लोग अपने जीवन को मूल्य दें और दूर दूर प्रवर न करें वहां नाव और गाड़िया तो उस राज्य में लेकिन उन पर चढ़ने वाले नबच और सस् तो हो लेकिन उन्हें प्रदर्शित करने का अवसर न हो गिनती के लिए लोग फिर से रस्सी में गांठे बांधना शुरू करें गणित ने लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया है तुम्हें तो थोड़ा सोचो अगर तुम उंगलियों पे ही गिन सकते हो, या रस्सी में गांठ बांध के गिन सकते हो तो तुम कितने धन की काम ना करोगे सोचो रस्सी पे कितनी गांठ बांधोगे थक जाओगे लेकिन गिनती ने बड़ी सुविधा बना दी है संख जो भी तुम्हें सोचना हो गिनती ने वासना को बड़ी गति दी जिंदगी का काम तो उंगलियों पर गिनने से चल जाता है और बड़ी गिनती की जरूरत नहीं है। वासना का काम नहीं चलता वासना के लिए बड़ी संख्या चाहिए बड़ा फैलाव चाहिए सब संख्याएं छोटी पर जाती है वासना का फैलाव सब संख्याओं से बड़ा है लाव से कथा लोग फिर से गांठें बांधने लगे रस्सियों पर क्योंकि गणित लोगों को चालांक बनाता है असल में सबसे शिक्षा लोगों को चालांक बनाती है शिक्षित आदमी और सीधा साधा जरा कठिन है क्योंकि शिक्षा आदमी को कुटिल होशियार चालबाज बनाती है शिक्षा लोगों को दूसरों का शोषण कैसे किया जाए अपनी वासना के तो की कला देती है। से कहता लोग फिर से अशिक्षित हो जाएं क्योंकि शिक्षा ने कुछ दिया नहीं लोगों का जीवन खो गया शिक्षा में कुछ पाया नहीं भी लोग फिर से रस्सी में गांठे बांधना शुरू करें वे अपने भोजन में रस लें तुमने सुना है किसी महात्मा को कहते वे अपने भोजन में रस लें अपनी पोशाक सुंदर बनाए तुमने सुना है कभी किसी महात्मा को कहते अपने घरों से संतुष्ट रहे अपने रीत रिवाज का मजा ले लाहौल से यह कह रहा है कर लो सब चीजें सरल कुछ हर्जा नहीं है भोजन में रस लो न लेने में हर्जा है क्योंकि अगर भोजन में रस न लिया तो वो जो रस लेने की वासना रह जाएगी वो किसी और चीज में रस लेगी और वो रस तुम्हें अप्राकृतिक बनाएगा और वो रस तुम्हें विकृति में ले जाएगा स्वाभाविक रस ले लो अस्वाभाविक रस के लिए बचने ही मत दो जगह छोटी छोटी चीजों में रस लो उसका अर्थ है स्नान करने में रस लो वो भी अनूठा अनुभव है अगर तुम मौजूद रहो गिरती जल की धार किसी जल प्रपात के नीचे बहती नदी में बहती जल की धार उसका शीतल स्पर्श अगर तुम मौजूद हो और रस लेने को तैयार हो तो छोटी छोटी चीजें इतनी रसपूर्ण है कि कौन फिक्र करता है मोक्ष की मोक्ष की फिक्र तो वही करते हैं जिनके जीवन में सब तरफ रश्क हो गया कौन चिंता करता है मंदिर मस्जिदों अपने छोटे घर में संतुष्ट रहो वही मंदिर संतोष मंदिर है। अपने छोटे से घर को मंदिर जैसा बना लो संतुष्ट रहो। उसे बड़ा करने की जरूरत नहीं बड़े से तो वासना पैदा होगी उस छोटे में संतोष भर देने की जरूरत है तब आवश्यकता तप्त हो जाएगी कितना बड़ा घर चाहिए आदमी को छोटा सा घर और संतोष बहुत बड़ा घर हो जाता है और बड़े से बड़ा घर और असंतोष बड़ा छोटा हो जाता है महलों में तुम पाओगे इतनी जगह नहीं जितनी छोटे घर में जगह होती है मैंने सुना है एक फकीर हुआ वो रात सोने जा ही रहा था कि किसी ने द्वार पे दस्तक दी बड़ी छोटी झोंपड़ी थी पति और पत्नी सोच सकते थे बस इतनी ही जगह थी पति ने पत्नी से कहा द्वार खोल बाहर तूफान है यात्री पर पत्नी ने कहा जगह कहा उसने कहा कि दो के सोने के लायक काफी है, तीन के बैठने के लिए काफी है। ये कोई महल नहीं है कि यहाँ जगह कम हो जाए ये तो गरीब का घर गर है यहाँ जगह की क्या कमी दरवाजा खोल दिया गया मेहमान भीतर वो चारों तीनों बैठ गए थोड़ी देर बीती होगी कि फिर किसी ने द्वार पर दस्तक दी फकीर ने कहा मेहमान जो कि द्वार के पास बैठा था कि द्वार खोल दो मेहमान ने कहा जगह कहा फकीर ने कहा ये कोई महल नहीं है पागल तीन के बैठने के लिए काफी चार के खड़े होने के लिए काफी गरीब का घर गर है यहाँ बहुत जगह हम जगह बना लेंगे उस फकीर ने बड़ी अनूठी बात कही कि ये कोई महल नहीं कि जगह कम पड़ जाए महल में कितनी जगह होती मगर सदा कम होती वासना जहां है असंतोष जहां है तृप्ति जहाँ है वहां सभी छोटा हो जाता है जहाँ तृप्ति है वहां सभी बड़ा हो जाता है छोटा सा घर महल हो सकता है तृप्ति से जुड़ जाए बड़े से बड़ा महल झोपड़े जैसा हो जाता है तृप्ति से जुड़ जाए तो तुम क्या करोगे महल चाहोगे कि छोटे से घर को तृप्ति से जोड़ लेना चाहोगे लाओस से कहता है भोजन में रस अपने पोशाक सुंदर बनाए लाओस से बड़ा नैसर्गिक ये, ये बिल्कुल स्वाभाविक है मोर नाचता है देखो उसके पंख पक्षियों के रंग के रूप प्रकृति बड़ी रंगीन है आज आदमी उसी प्रकृति से आया है थोड़ी रंगीन पोशाक एकदम जमती है इतना स्वीकार है जब पशु पक्षी तक रंग से आनंदित होते हैं पुराने दिनों में आदमी सुंदर पोशाक पहनते थे थोड़ा बहुत आभूषण भी पहनते थे शानदार दुनिया थी फिर बात बदल गई आदमी नहीं पहनते अब शानदार पोशाक औरतें पहनती ये अब प्राकृतिक है क्योंकि स्त्री तो अपने आप में सुंदर है उसने सुंदर पोशाक की जरूरत नहीं प्रकृति में देखो मोर के पंख मादा मोर के पंख नहीं वो नर जो पंख फैलाता है जो कोयल गीत गाती है वो नर है मादा कोयल के पास गीत नहीं उसका तो मादा होना ही काफी है नर को थोड़ी जरूरत है वो इतना तो सुंदर नहीं इसलिए पुराने दिनों में लोग थोड़ा आभूषण पहनते हैं थोड़ी रंगीन पोशाक कोई बड़ी महंगी नहीं रंगों का कोई बड़ा मूल्य थोड़ी है सस्ते रंग हैं, जगह जगह मिल जाते हैं, सरलता से उपलब्ध है और कोई हीरे मोती थोड़ी लगा लेने फूल भी लगाए जा सकते हैं लकड़ी के टुकड़ों से भी आभूषण बन जाते हैं लाव से कहता है अपनी पोशाक सुंदर बनाए तुम्हारे साधु पुरुष इन छोटी छोटी बातों में तुम्हें सुख नहीं लेने देते तुम्हारे साधु पुरुष बड़े कठोर है वो जीवन में रस लेने के दुश्मन हैं। लाव से कहता है जो सहज है वो ठीक सहज यानी ठीक बिल्कुल सहज मुर्गा देखो कलगी मुर्गी कल्गी के क्या शान से चलता है मुर्गा सारा जगत मात है लोग सुंदर पोशाक पहने शान से चले गीत गाएं नाचे भोजन न रस ले छोटा छप्पर हो लेकिन संतोष का बड़ा छप्पर हो अपने रीत रिवाज का मजा लें। इस चिंता में ना पढ़े कि कौन सी रीत ठीक है कौन सा रिवाज गलत है कोई रीत रिवाज ठीक गलत नहीं है मजे में सारी बात है तुम्हें आनंद आता है तो बिल्कुल ठीक है होली मनाओ इस फिक्र में मत पढ़ो कि मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं इस चिंता में पढ़ने की जरूरत क्या है मनोवैज्ञानिकों से पूछने की आवश्यकता कहां है और कहीं मनोवैज्ञानिकों से पूछ के कुछ निर्णय होगा मनोवैज्ञानिक कहेगा कि होली का मतलब है कि लोग दमित लोगों के भीतर दमन दमन को निकाल रहे हैं उन्होंने होली का मजा भी खराब कर दिया अब तुम किसी के पिचकारी नहीं चला सकते क्योंकि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इसका मतलब तुम दमन निकाल रहे हो तुम किसी पर रंग नहीं फेंक सकते गुलाल नहीं फेंक सकते मनोवैज्ञानिक कहते तुम किसी पर पत्थर फेंकना चाहते थे वो तुम नहीं फेंक पाए ये बहाना है तुम जबरदस्ती किसी के मुंह पर रंग पोत रहे हो ये हिंसा मनोवैज्ञानिक को होली तक न करने देंगे दिवाली पे जलाने देंगे वो दिए को कोई मतलब निकाल लेंगे। मैंने एक ही काम दूसरों की जिंदगी खराब कर रहे, रह रहे। उसकी तो तो तो फिक्र मत करो की रीति रिवाज का क्या अर्थ है रीति रिवाज मजा देता है बस काफी है मत दिवाली मनाओ कभी दिए भी जलाओ कभी रंग गुलाल भी उड़ाओ ओ से ये कह रहा है जिंदगी को सरल और नैसर्गिक रहने दो उससे तो बड़ी व्याख्या पास पड़ोस के गांव एक दूसरे की नजर में हो ताकि वे एक दूसरे के कुत्तों का भोकना और मुर्गो की बांग सुन सके और लोग अपने अंतिम जनों तक भी अपने देश से बाहर न गए हो लाओ से ये कह रहा है गांव पास पड़ोस में होंगे लेकिन क्या जरूरत है दूसरे गांव में जाने की वो भी मन की रुगण दशा है जो भटकती है अपना गांव काफी अपना आकाश बहुत अपने फूल पर्याप्त फिलहाल से कहता है कि इतने पड़ोस में गांव होंगे कि कुत्ते भोंकेंगे तो आवाज सुनाई पड़ेगी मुर्गे सुबह बांध देंगे तो भोर में की आवाज सुनाई पड़ेगी पड़ोस के गांव की पड़ोस के गांव में लोग को रोटियां बनाएंगे तो आकाश में उनका धुआं दिखाई पड़ेगा इतने करीब भी जो गांव हैं, उन तक भी क्यों जाएं? जो तृप्त है वो कहीं नहीं जाता अतृप्त भटकता है जो तृप्त है वो ठहर जाता है तृप्त एक बड़ा ठहराव एक शांत झील जिसमें लहर भी नहीं यात्रा की। तरंग भी नहीं उठती तो मैंने उनसे पूछा आप कहाँ जा रहे हैं उन्होंने कहा अब मैं यूनान जा रहा सारी दुनिया देख जागी बस एक सपना और रह गया है यूनान देखने का उम्र उनकी कोई पैंसठ साल थक गए सारी दुनिया देख डाली एक यूनान रह गया वो कहीं बिना देखा ना रह जाए मैंने उनसे पूछा कि सारी दुनिया देख के क्या पाया कंधे बिछका उन्होंने कब पाया तो कुछ भी नहीं तो मैंने कहा वो यूनान देख के और क्या पा लोगे जब सारी दुनिया देख के मैं पाया उन्होंने कहा कि एक बात अटकी रह जाए मन में पता नहीं जो कहीं मिला वो यूनान में मिल जाए लोग भटक रहे हैं यहाँ से वहां जा रहे हैं एक बेचैनी से चित्र की इसलिए पश्चिम की बेचैनी के कारण रोज स्पीड बढ़ती जाती है तुमने कभी ख्याल न किया हो अगर तुम कभी कार चलाते हो तो जिस दिन तुम बेचैन होते हो उस दिन एक्सीटर ज्यादा दबता है उस दिन तुम सीमा के बाहर गाड़ी को चलाते हो बेचैनी तीव्रता चाहती इसलिए पश्चिम में बेचने के कारण मैंने नए साधन खोजे जा रहे चांद को जाना है यहां कुछ न मिला तुम चांद को खराब करने कर दो जा रहे हो कृपा करो अपनी बीमारी को यहीं जमीन तक सीमित रखो चांद को क्यों भ्रष्ट करने का विचार किया यहां तुम्हारे चरण पड़ेंगे वही उपद्रव शुरू हो जाए नहीं लेकिन बेचे नहीं चांद से जाना है रुकेगी ये लाओ से कहता पड़ोस से लाव में भी जाने की क्या जरूरत है इसे थोड़ा समझ लेना इसका मतलब है इसका मतलब है कि जब तुम अपने भीतर ठहर जाते हो तो सब बाहरी यात्राएं रुक जाती व्यस्त हो जाती तुम इतने प्रसन्न हो जाओ हो वही आकाश का कोना तुम्हारे लिए मोक्ष हो गया वही स्वर्ग अवतरित हुआ है अब और कहा जाना है कहता है लाओ से छोटा हो देश ताकि बड़ी राजनीति के जाल खड़े न हो लोगों की वासनाए न हो आवश्यकता बराबर प्राप्त की जाएं, ताकि जितनी आवश्यकता है उसका हजार गुना आपूर्ति के साधनों कोई दिन दरिद्र अनुभव न करे लोग शिक्षा संस्कार सभ्यता गणित फिर से गिनने लगे उंगलियों पर या बांधने लगे में ताकि चाला खो जाए आदमी बड़ी बुरी तरह से छिपा हुआ असभ्य इतने असभ्य नहीं असभ्य बड़े सीधे साधे लोग कहता लोग वापिस प्रकृति के साथ दोस्ती बना लें, दुश्मनी छोड़ दें और जीवन की छोटी छोटी चीजें प्रार्थनापूर्ण पूर्ण हो जाए अहोभाव हो जाएं, अहो जाएं। कोई उनकी निंदा ना करे उनकी निंदा करके ही उपद्रव हुआ है जीवन अपने आप में मूल्यवान है उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है उसकी आंतरिक मूल्यवत्ता है जीवन किसी और कारण से मूल्यवान नहीं है जीवन अपने आप में मूल्य है आखिरी चरम मूल्य है लोग जिए और लोगों का जीवन एक नृत्य और गीत बन जाए उस गीत और नृत्य से परमात्मा की सुगंध उठेगी इस गीत और नृत्य से ही कभी तुम पाओगे तुम्हारे चरण मंदिर के द्वार पर आ गए जीवन के अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं जीवन की गहनता ही है परमात्मा और जीवन के अतिरिक्त कोई तीर्थ नहीं है जीवन में ही जो उतर जाता है वो तीर्थ पर पहुंच जाता है आज इतना